रोहित की उम्र चौदह साल की थी इसके माता पिता का कुछ सालों पहले महामारी के चलते देहांत हो चुका था इस दुनिया में उसकी छोटी बहन मुन्नी के अलावा उसका कोई अपना ना था उसके माँ बाप का सपना था कि रोहित और मुन्नी पढ़ लिखकर बड़े अफसर बन जाएं। मगर असमय मौत हो जाने से उनके सपने अधूरे रह गए थे माँ बाबा नहीं है तो क्या मैं तो हूँ मैं अपनी बहन को खूब पढ़ाऊँगा मैं तो अब अफसर नहीं बन सकता मगर उसे एक बड़ा अफसर जरूर बनाऊंगा इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। रोहित अपने आप को मेहनत की भट्टी में छोक देता है वो दिन भर स्टेशन पर कुली का काम करता है और पाई पाई इकट्ठी करके अपनी बहन का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है मुन्नी की उम्र अभी आठ साल थी वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी एक दिन भैया मेरे सिर में दर्द हो रहा है रोहित ने मुन्नी का सिर छू देखा उसे तेज बुखार था रोहित घबरा गया अरे तुझे तो तेज बुखार है ऐसा कर आज तो स्कूल मत जा और यहीं आराम कर मैं स्टेशन जा रहा हूँ आज जल्दी आ जाऊँगा थोड़े पैसे आ जाएंगे फिर तुझे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं भैया मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी मुझे अकेले बहुत डर लगता है रोहित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मुन्नी मानने को तैयार नहीं थी अंत में हार कर रोहित को उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ा स्टेशन पहुंचकर रोहित मुन्नी को एक बेंच के पास लेकर गया और कहा तू यहीं आराम कर तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ जैसे ही थोड़े से पैसे आ जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास चल देंगे मुन्नी वहीं आराम करने लगती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है उधर रोहित ट्रेन ऐसी उतरने वाले लोगो के पास जाकर सामान उठाने के लिए पूछने लगता है उसकी एक आँख मुन्नी आरोप ही टिकी थी उस दिन ज्यादा ट्रेनें नहीं आईं और ना ही ज्यादा मुसाफिर दोपहर होने को आई मगर रोहित को अभी तक कोई काम नहीं मिला उसे मुन्नी की चिंता हो रही थी तभी उसके पास एक मोटा सा आदमी आया और बोला "ए लड़के, सामान उठाएगा जी साहब उस आदमी के पास दो बड़े बड़े बक्से थे रोहित ने बड़ी मुश्किल ऐसी दोनों बक्सों को अपने सर आरोप उठाया और उस आदमी के साथ चल पड़ा स्टेशन के बाहर आने आरोप लो साहब, हम बाहर आ गए अब मुझे मेरे पैसे दे दो साहब मुझे जाना है अरे रुक जा रिक्शा तो मिलने दे फिर सामान उसमें लाद देना फिर पैसे मिलेंगे रोहित को देर हो रही थी मगर उस आदमी ने आधे घंटे तक उसे रोक कर रखा उधर स्टेशन में मुन्नी की आँख खुलती है रोहित को वहाँ ना पाकर वो घबराई हुई से उसे ढहने लगती है ढूंढते वो ट्रेन ही छूट जाती है भैया जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ती है ट्रेन है। बेचारी मुन्नी डर के मारे ट्रेन से नहीं पाती, और उसे ट्रेन में बैठकर रोने लगती है उधर जब रोहित अंदर आता है तो उसे मुन्नी दिखाई नहीं देती वो बदहवास सा उसे इधर उधर ढूंढने लगता है मगर मुन्नी उसे नहीं मिलती ट्रेन उसे नहीं तो नहीं रोहित कई दिनों तक पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा उसने लोगो ऐसी पूछा शहर के चप्पे चप्पे पर मुन्नी को ढूंढा मगर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी उधर ट्रेन मुन्नी को लेकर वहाँ से कई सौ मीटर दूर दिल्ली बी पहुँच कर ट्रेन जैसे ही रुकी मुन्नी जल्दी से ट्रेन से बाहर आई एक अनजान शहर में खुद को अकेला पाकर वो बहुत घबराई हुई थी ऊपर से उसे बुखार और भूख भी परेशान कर रही थी वो स्टेशन ऐसी बाहर निकली स्टेशन के पास कुछ दुकाने थी जिनमें खाने पीने का सामान मिल रहा था अंकल कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है अंकल चल भाग यहाँ से। एक तो बोहनी भी नहीं हुई ऊपर से ये भिखारी न गई। मुन्नी सहम कर वहाँ चल दी। वहीं स्टेशन के पास में एक मंदिर था वहाँ एक पति पत्नी भंडारा करवा रहे थे भिखारियों की लंबी लाइन लगी हुई थी मुन्नी ने देखा की वहाँ खाना मिल रहा है तो वो भी लाइन में लग गयी करीब आधे घंटे बाद उसका नंबर आया लेकिन जैसे उसने खाना लिया उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी दोनों पति पत्नी दौड़कर उसके पास आए अरे ये बच्ची किसकी है मगर भीड़ से किसी ने जवाब नहीं दिया अरे इसे तो तेज बुखार है सुनो जी इसे अभी हम अपने पास ले चलते हैं। जब इसे होश आ जाएगा तो इसी ऐसी पता पूछ इसके घर छोड़ आएंगे फिर उन दोनों ने मुन्नी को उठाया और उसे अपने घर ले आए काफी समय बाद जब मुन्नी को होश आया तो उसने अपने सामने उन दोनों पति पत्नी को खड़ा पाया कौन हो बेटा तुम तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम मुन्नी है मेरे माँ बाप मर चुके हैं मैं अपने भैया के साथ रहती हूँ भैया ने मुझे स्टेशन पर आराम करने को कहा था मगर जब मेरी आँख खुली तो भैया वहाँ नहीं थे ए जी मुझे लगता है कि की गरीबी की वजह ऐसी इसका भाई से स्टेशन आरोप छोड़ गया था मगर ये बात इस बेचारी को समझ में नहीं आ रही है तो हम अब क्या करें क्यों ना हम इसे पाल लें? वैसे भी शादी के इतने साल बाद भी मेरी गोद अभी तक गोदी है शायद भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है और अगर इसका भाई आ गया तो अगर इतना ही प्यार होता तो वो इसे स्टेशन पर ना छोड़ता। लेकिन इसे कुछ पता नहीं है इसलिए इससे कुछ मत कहना बेटी हम तुम्हारे भैया को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब तक तुम हमारे साथ रहोगी इस तरह मुन्नी उनके साथ ही रहने लगती है धीरे धीरे उसके जहन से अपने भाई रोहित की यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। इधर मुन्नी के जाने के बाद से ही रोहित की जैसे सारी आस ही खत्म हो गई थी उसे अब जिंदगी में किसी चीज की परवाह नहीं रही वो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करता और जो पैसे आते उससे नशा करता था उसे कम उम्र में ही नशे की लत लग गई इसी तरह बीस साल गुजर गए मुन्नी को शहर में पढ़ लिख डॉक्टर गीता नाम से एक नई पहचान मिली उधर रोहित ने नशे की लत के कारण अपनी सेहत बुरी तरह खराब कर ली थी एक दिन स्टेशन पर जिला अस्पताल से कुछ लोग आए क्या बात है बाबू साहब कोई मरीज आने वाला है क्या जो आज अस्पताल से इतने लोग आए हैं? अजी नहीं आज जिला अस्पताल की डॉक्टर साहिबा गीता जी आने वाली है उन्ही के स्वागत के लिए हम लोग आये हैं तुम कूली हो ना यही रहना सामान उठाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी गीता का नाम सुनकर रोहित सोच में पड़ गया मेरी बहन भी काफी बड़ी हो गई होगी अगर आज वो वो होती तो वो भी एक डॉक्टर होती तब तक ट्रेन आ गई उसमें से गीता बाहर निकली रोहित ने एक बार गीता को देखा और गीता ने रोहित बोल लेकिन जल्दी जल्दी में दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए रोहित गीता का सामान उठा बाहर आया गीता ने उसे पैसे देने चाहे मगर ना जाने क्यों रोहित ने मना कर दिया इस घटना के कुछ दिन बाद रोहित की तबीयत अचानक खराब हो गई। उस दिन वो काम पर जाने की हालत में भी नहीं था उसके पड़ोसी रघु ने जब उसे देखा तो घबरा गया रोहित की सांसें चढ़ी हुई थी और पूरा बदन ऐट रहा था रघु भाग जिला अस्पताल पहुँचा और वहाँ से डॉक्टर गीता को ले आया मुन्नी तो उस जगह पर पहुँची तो उस जगह को देख कर, उसकी बचपन की धुंधली यादे साफ होने लगी उसे याद आया यही तो वो घर है जहाँ वो बचपन में अपने भैया के साथ रहती थी वो घर के अंदर गई तो उसे रोहित दर्द से तड़पता हुआ दिखाई पड़ा गीता ने जल्दी से उसकी जांच की और उसे एक इंजेक्शन लगाया धीरे धीरे रोहित की हालत में सुधार हुआ और उसने अपनी आंखें खोली अरे जान जाने वाली थी तुम्हारी वो तो शुक्र मनाओ की डॉक्टर साहिबा टाइम आरोप पहुँच गयी और तुम्हारा इलाज किया नहीं तो इस वक्त तुम भगवान को प्यारे हो गए होते धन्यवाद डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहिबा नहीं मुन्नी हाँ भैया, मैं तुम्हारी ही मुन्नी हूँ जो 20 साल पहले तुमसे बिछड़ गई थी मुन्नी, मेरी बच्ची तू कहा चली गई थी रे? देख तो, तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया है मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था मगर अब तू आ गई है अब जीने की भी इच्छा जाग गई है अब तू तो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना नहीं भैया कभी नहीं जाऊंगी कभी नहीं देख रखो भगवान ने मेरी जो कमाई 20 साल पहले मुझसे छीनी थी आज सूद समेत लौटा दी है मेरी बहन डॉक्टर बन गई अरे रघु कुछ न बोल पाया भाई बहन का ये अनोखा मिलन देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे थैंक्स फॉर वॉचिंग